साठ्याोप निषद योग यज्ञ सदैकाग्र्य भक्त हरे गुरो अहिंसा तो तपोय कार्यकर्मी एाग्र चित्त होकर भक्तिभाव से योग यज्ञ भगवान विष्णु तथा गुरु की सेवा और मन वाणी एवं कर्म के द्वारा हिंसा रहित तप रूपी यज्ञ सतत करते रहना चाहिए उपनिषद अभ्यास स्वाध्याय षद्यास स्वाध्यात्मान ब्रह्मण्यग्नोजोत समस्त उपनिषदों का अभ्यास पाठ स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है ओम इस प्रकार उच्चारण करते हुए ब्रह्म रूपी अग्नि में ही आत्मा की आपत्ति दी जाती है अर्थात आत्मा को ब्रह्म में विलीन किया जाता है ज्ञान यज्ञ सर्वज्ञो तबोत्तम ज्ञानदंडा ज्ञानशिखा ज्ञान ज्ञान ज्ञान शिखा यज्ञोपवीति वह ओंकार ही सभी श्रेष्ठ यज्ञों से भी उत्तम ज्ञान यज्ञ कहा गया है इन सभी का ज्ञान ही दंड है ज्ञान ही शिखा है और ज्ञान ही इनका यज्ञोपवीत है शिखा ज्ञानमयी यवीत तन्मय ब्राह्मण्यम इति तस्थासनम जिसकी शिखा अर्थात चोटी एवं यज्ञोपिज्ञान में होता है उसकी समस्त वस्तुएं ब्रह्म ही है ऐसा वेद का अनुशासन आदेश है अथ खलु सौम्य परिव्राज यथा प्रादुर्भवंती तथा काम क्रोधलोभ मोह दम भर्पाया अमकारादिस्थिति मनाव निन्दा चर्जय्वा वृक्षसेतम न ब्रूयात तदेव विद्वांस इवामृता तदेत्युक्त बंधुपुत्रमुमोदयन वेक्ष्य मनो ए प्रिय परिव्राजक द्वंद प्रादुर्भूत होते हैं वह बदला दिया गया है ये संसि काम क्रोध लोभ मोह दम्भ दर्प अर्थात खमंड असूया दूसरे के गुणों में दोष निकालना ममता अहंकार आदि को पार करके मान अपमान निंदा प्रशंसा को देखकर कर वृक्षवत अविचल रहते हैं काटे जाने कष्ट पड़ने पर भी कुछ बोलते नहीं इस प्रकार से इस श्लोक में ही अमृत अर्थात जीवन मुक्त हो जाते हैं इस संदर्भ में यह ऋचा दृष्ट्य है भाई पुत्रादि का पालन पोषण करने के पश्चात फिर कभी उनकी ओर नहीं देखे दुखादि सहते हुए पूर्व एवं उत्तर दिशाओं में अपने अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए भ्रमण करें पात्र दंडी युग महात्री सुखी मुंडी चोपीति कुटुम्बी यात्रा मनुष्यात प्रतिगृणन मनुष्या अयाचितमचितम भूतभैक्ष पात्र एवं दंड धारण करते हुए युग अर्थात दो जीवात्मा परमात्मा मात्र के दर्शन करने वाले शाल जटा वाले या मुंडन किए हुए मस्तक वाले उपये थी जिसका कुटुम्ब है ऐसे सन्यासी को केवल अपने प्राण यात्रा के लिए मनुष्यों से भिक्षा मांगकर या बिना मांगे ही भिक्षा ग्रहण करते हुए निरंतर विचरण करना चाहिए मृदार्बना फलतंतर्णमा पात्र तथा यथा तुब्धम छावम मिट्टी लकड़ी की तुम्बी श्रीफल तंतु ग्रंथित ग्रथित या पत्तों से निर्मित पात्र जिस तरह का भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए चटाई वृक्षों की छाल या सूखी घास से बनी कथरी अजिन कृष्ण मर्घ चर्म तथा जो पत्ते कीड़ों द्वारा खाए न गए हों ऐसे श्रेष्ठ पत्तों के द्वारा बनाई गई ओढ़नी उत्तरी को धारण करना चाहिए ऋतुसन्धो मुंडो नाथम जात शिखाम न वाप चो ध्रुवशील या वस्तुप्तरात्मा पुरुषो विश्वरूप हंस अर्थात संन्यासी को ऋतु संधि के समय छोर कर्म अर्थात मुंडन कराना चाहिए किंतु कुटिचक यह भी संयासियों का एक भेद है शिखा जटा को कभी न कटाए जब विश्वरूप विराट पुरुष भगवान नारायण शहन करते हैं तब एक चार मास चौमासा तो एक ही स्थान पर स्थित चित्त से निवास करे अन्या नास् पुनरुत्थस्विप्स विहरेन द्वसेस ध्वा देवागुहायाचेत संगो लक्षित शील वृत्त आनींधनो ज्योतिवोप न इस प्रकार अन्य श्रमण ध्यान एवं समाधि आदि की अवस्थाओं को प्राप्त करने का इच्छुक सन्यासी स्वकर्म करते हुए एक स्थान पर ही निवास हेतु रह जाए अथवा उसे अन्यत्र आशय प्राप्त कर लेना चाहिए अपना निवास किसी देवालय में वृक्ष के मूल जड़ के समीप में अथवा गुफा में कर लेना चाहिए तथा वहाँ निसंग एवं सर्वथा अलक्षित जन संदर्भ से दूर रहकर बिना काट की अग्नि के समान शांत चित्त होकर रहे किसी को भी देखकर कर शुभित न हो सभी में आत्मबुद्धि कर लेनी चाहिए आत्मानी अयमस्में पुरुष पुरुषः किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत यदि पुरुष अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप में जान ले तो फिर वह क्या चाहता हुआ किस इच्छा से शरीर का पोषण अथवा शोषण करे अर्थात तो उसे नहीं करना चाहिए तमे विज्ञा प्रज्ञा कुीत ब्राह्मण नानुध्याजा बहु छब्दान वाचो विप्लावनम ही विक्लापनम ही धैर्यवान ब्राह्मण उस अविनाशी पर को पहचान कर उसी ब्रह्म में बुद्धि को स्थिर करें अधिकाधिक शब्दा में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह सब वाणी का दुरुपयोग है बाल्य दैवहितिष्ठा से निर्विद्य ब्रह्मवेदनम ब्रह्म विद्या बाल्यम च निर्विद्य वैराग्य युक्त होकर ही स्थिर रहने की इच्छा करनी चाहिए ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय कर ब्रह्म को पहचान एवं वैराग्य को धली भाँति समझ कर, आत्मा राम होकर सर्वत्र आत्मदर्शन करें यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये हृदय अथमर्तो मृत्यो मृतो भवती अत्र ब्रह्म थे जब हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएं शांत हो जाती है तब यह मरण धर्म होता हुआ भी मृत्युहीन होकर ब्रह्मानंद का स्वादन करता है अथ अच्छा खलु सौमेदम पिभ्राज्यम नैष्ठिकम धर्म ज्योतिजहाती स ब्रह्मी भवती यमावीं जेष्ठा परतज सस्तेनोवती गुरुतलगो सुगवती थकृतघ्नोवती स सर्वास्मल्लोकाचो तदैतद्विताभ्युक्त तेनाशरापो गुरुतल का मित्रुगे तेकृते जातिशुद्धि व्यक्त अव्यक्त वाव्युथिथम विष्णुलिंग त्यजन्शुदिलरात्म भाचा हे प्रिय सोम जो अपने इस नैचि संयासियों के धर्म को छोड़ देता है वह व नाशक ब्रह्मचारी गर्भघाती तथा महापाचिकी के सरित होता है जो सन्यासी इस वैष्णवी निष्ठा को त्याग देता है वह चोर होता है गुरुपत्निगामी मित्रदोही एवं कृतज्ञ हो जाता है तथा समस्त लोकों से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त होता है इस संदर्भ में ये ऋचाएँ हैं चोर शराबी गुरुपत्निगामी एवं मित्रद्रोही ये प्रायश्चित से शुद्ध हो जाते हैं किंतु व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप विष्णुलिंग अर्थात अनुशासन सूत्रों को छोड़ने पर सन्यासी किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकता है